पंचमी को क्रोध रहित होकर गाएं के दूद दही चामल का पीठा फल तथा शाक का भूजन करें रात्री में सैयत होकर विश्राम करें प्रातहकाल यथा शक्ति स्वर्ण आदी से निर्मित गोषपद गाएं का खुर तथा गुड से निर्मित गोवरधन परवत की पूजा क अच्च्वत को प्रणाम करें इस व्रत को भक्ति पूर्वक करने वाला व्रती स्वभग्या लावन्य धन धान्य यश्य उत्तम संतान आदी सभी प्रदार्थों को प्राप्त करता है उसका घर गउ और बच्छनों से परिपूरण लहता है मृत्यों के बाद वह दिव्य स्व दिव्यसो वर्षुं तक निवास कर फिर विष्णु लोक में जाता है। इस गोश्पद त्रीरात्र व्रत का करता गवु तथा गोविंद की पूजा करने वाला और गोरस आदी का भोजन करते हुए जीवन्यापन करने वाला उत्तम गोवु लोक को प्राप्त करता है। इनका पूजन करने से इस्त्रियों को क्या पल प्राप्त होता है इसका आप वर्नन करें। भगवान स्री कृष्ण बोले महाराज दक्ष प्रजापती की एक कन्या का नाम था काली। उनका वर्न भी नील कमल के समान काला था। उनका विवा भगवान शंकर के साथ हु� एक समय वगवान शंकर वगवान विश्मु के साथ अपने सुर्म मन्डप में विराजमान थे। उस समय हसकर शिवजी ने भगवती काली को बुलाया और कहा प्रिये गोरी यहां आओ। शिवजी का यह व्रक्यवाक्य सुनकर भगवती को बहुत क्रोध आया। और वे अथा अब मैं अपनी सभे को अगनी मैं कर प्रवेश करने से रोकने का प्रत्न किया परन्तु देवी ने अपनी देह की, की कान्ति हरी दूर्वा आदी घास में त्याग कर अपनीद्यस को अगनी में हवन कर दिया और उन्होंने पुना हँमाले की रूप में गौरी नाम से प्रादुर भूत होकर शिवजी के वाम अंग में निवास किया इसी दिन से जगत पुझ्या श्री भगवती का नाम हरकाली हुआ महराज भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतिया तिथी को सब प्रकार के नए धान्य एकत्र कर उन पर अंक� और गंध पुष्प धूप दीप मोदक आदी नए वैध्य तथा भाती भाती के चारों से देवी का पूजन करें रात्री में गीत नृत्य आदी उस्सवकर जागरण करें और देवी हरकादी को इस मंत्र से प्रणाम करें भगवान शंकर के कृत्य सरोत्पन हे शंकर प् भगवान शंकर की मूर्ति में इस्थित रहने वाली हैं मैं आपकी शरण हूँ आप मेरी रक्षा करें आपको बारंबार प्रणाम हैं इस प्रकार देवी का पूजन कर प्रातहकाल सुवासिनी स्त्रियां बड़े सवसे गीत मृत्यादी करते हुए रतिमा को पवित्र जलाश हे hey, हर काली देवी मैंने बत्ति पूर्वक आपकी पूजा की है गौरी आप पुना आगमन के लिए इस समय देव लोग को प्रस्थान करें इस विधी से प्रतिवर्ष जो इस्त्री अत्वा पुरुश व्रत करता है वह आरोग्य दिर्ग आयुख्य सोभाग्य पुत्र पौत्र संसार का सुख भोग कर शिव लोक प्राप्त करता है महादेव के अनुग्रह से महावीर भद्र महाकाल नंदिश्वर विनायक आदी शिव जी के गण उसकी आग्या में रहते हैं जो भी स्त्री भक्ति पूर्वक यहर काली व्रत करती है और रात्री के समय गीत वाद्य ध्वनी नृत्य से जागरण कर उच्सव मनाती है वह अपने पती की यती प्रिय होती है ललिता तृतिया व्रत की विधी राजा युदिष्टिन ने कहा भगवन अब आप द्वादश मास में किये जाने वाले व्रतों का वर्णन करें जिनके करने से सभी उत्तम श्री कृष्ण बोले महराज इस विशय में मैं एक प्राचिन व्रतांत सुनाता हूँ आप सुने एक समय देवता गंधर्वत यक्षकिंकर सिद्ध तपस्वी नाग आदी से पूजित भगवान श्री सदाशिव कैलाश परवत पर विराजमान थे उस समय भगवती उमाने वि आप मुझे उत्तम तृतिया व्रत के विशह में बतलाने की किरपा करें। जिसके करने से नारी को सौभाग्य, धन, सुख, पुत्र, रूप लक्ष्मी, दीर्ग, आयूत था आरोग्य प्राप्त होता है। और स्वर्ग की भी प्राप्ती होती है। उमा की यह बात सु तथा जिसकी प्राप्ति के लिए वृत की जिग्यासा कर रही हो। पारवती जी बोली महराज आपका कथन सत्य ही है। आपकी किरपा से तीनों लोकों के सभी उत्तम प्रदार्त मुझे सुलब है। किन्तु संसार में अनेक इस्तरियां विविद कामनाओं की प्राप् अथा ऐसा कोई व्रत वताईये जिससे वे अनायास अपना अभिष्ट प्राप्त कर सके बगवान शिव ने कहा उमें व्रत की च्छा वाली स्त्री संयम पूर्वक माग शुकला तृतिया को प्राथा उटकर नित कर्म संपन कर व्रत के नियम को ग्रहन करे मध्यान के समय बिल् तथा गंद पुष्प दीप कपूर कुमकुम एबं विविद नई व्यध्यों से भक्ति पूर्वक भक्तों पर वासल्य भाव रखने वाली तुम्हारी पार्वती की भक्ति भाव से पूजा करें अनंतर इशानी नाम से तुम्हारा ध्यान करते हुए काम्वे के घड़े म कामन से संकल पूर्वक वह घट ब्रामन को दान दे दे ब्रामन उस घट स्थत जल से व्रत कत्री का विशेक करे अनंतर वह कुशोदक का आचमन कर रात्री के समय भगवती उमा देवी का ध्यान करते हुए घूमी पर कुष की सईया विछा कर सोय दूसरे दिन प्रात्व उठकर स्नान से नुव्रित हो विधी पूर्वक भगवती का पूजन करें और यथा शक्ती भ्रहम्नों को भोजन करएं तथा अस्वयं भी मौन हो कर भोजन करें इस प्रकार भगवती का प्रतम मास में ईशानी नाम से दृतिय का मास में पारवत चतुर्थ मास में भववानी नाम से पाँछफवे मास में स्कंद माता नाम से छटे मास में दक्षदुहिता नाम से सात्वे मास में मैना की नाम से आठवे मासमें कात्याईनी नाम से नौवे मासमें हिमा दूजा मास नाम से दस्वे मास में सौ भज्यदाईनी नाम स क्रमश कुशोदक दुग्द गृत गौमूत्र गौमे फल निब पत्र कंटक कारी गौश्रिंगोदक दही पंच गव्य और शाक का प्राशन करें। इस प्रकार बारहा मास तक व्रतकर श्रद्दा पूर्वक भगवती की पूजा करें। और प्रतेक मास में ब्रहमनों को द व्रत की समप्ति पर वेद पाथी ब्रह्मन को पत्नी के साथ बुलाकर दोनों में शिव पारवती की बुद्धी रखकर गंद पुष्प आदी से उनकी पूजा करें और उन्हें भक्ति पूर्वक बोजन कराएं तथा आभूशन अन्य दक्षन आदी देकर उन्हें संतुष् वह अपने पति के साथ दिव्य लोक में जाकर 10,000 वर्षों तक उत्तम भूगों का भूग करती है उन्हां मनुष्य लोक में आने के बाद वए दोनों दमपति ही होते हैं और आरोग्या धन संतान आदी सभी उत्तम प्रदार्थ उन्हें प्राप्त होते हैं